ऐस्योपनिषद अध्याय एक खंड एक भाष्यार्थ। आत्मा के पूर्वक सृष्टि ओम आत्मा वा इदमेक्रसीत नान्य किंचन इशत स इक्षत इति पहले यह जगत एकमात्र आत्मा ही था उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी उसने यह सोचा कि लोकों की रचना करूं आत्मा आपनोतेर तत्तेर वा परह सर्वज्ञ सर्वशक्ति रचना जाति सर्व संसार धर्म वर्जितो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो अजो अजरो अमरो, अमृतो अभ्यो अद्वो वै इदम यदुक्त नामूपकर्मेद भिन्न जगदात्त्म वैक्योग्रे जगत व्याप्तिबोधक, वै आप, आपक्षण अद अथवा सतत गमनबोधक अत धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न हुआ है यह जो नाम रूप और कर्म के भेद से विविध रूप प्रतीत होने वाला जगत कहा गया है वह अपने यानी संसार की सृष्टि से पूर्व सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान क्षुधा पिपासा आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजन्मा अजर अमर अमृत अभय और अद्वै रूप आत्मा ही था किम नेदानीम सऐक पूर्वक क्या इस समय भी एकमात्र वही नहीं है न सिद्धांती ऐसी बात नहीं है कथम तरह पूर्वक तो फिर आशीत था ऐसा क्यों कहा है यद्यपि दालिम स दानिम सवैक तथापि अस्ति विशेष प्रागुत्पत्ते अभ्याकृत नाम अव्यातनाम भेदा भेदमात्म भूतमत्मक शब्द प्रत्यय गोचरम नाम रूप व्याकृतनाम अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम आत्मैक शब्द प्रत्यय गोचरम चेति विशेषा सिद्धांति यद्यपि इस समय भी अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता अवश्य है वह विशेषता यही है कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत नाम भेद के व्यक्त न होने के कारण आत्मभूत और एक आत्मा शब्द की प्रतीति का ही विषय था और इस समय नाम भेद के व्यक्त हो जाने से वह अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा एकमात्र आत्मा शब्द की प्रतीति का विषय भी हो रहा है यथा सलीलात पृथक फेन फेननाम व्यासलकद प्रत्ययगोचर फेनमेंदा सलीला पृथक् नामभेदेन व्या सलिल फेनम शब्द प्रत्यय प्रत्य भाग एवेति सलिल चैकशब्द प्रत्यय भाग तकार जलसे पृथ् फेन के नाम और रूप के अभिव्यक्ति होने से पूर्व फेन एकमात्र जल शब्द की प्रतीति का ही विषय था किंतु जिस समय वह जल से अलग नाम और रूप के भेद से व्यक्त हो जाता है उस समय वह फेन जल और फेन इस प्रकार अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा केवल जल इस एक शब्द की प्रतीति का विषय भी हो जाता है उसी प्रकार उपरयुक्त भेद भी समझना चाहिए किंचन न व्यापार अनात्म पक्षपाती किंचिदी मिसम्यापारदित्वा यहांख्यातीतंत्र प्रधानमंथा काण्व न तेहान्यत्म किंचितिद्पी वस्तु विद्यार कि आत्मक आत्मवैक आसीदित्याभिप्राय उसके सिवा अन्य कोई व्यापार युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी जिस प्रकार सांख्यवादियों के मत में आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र प्रधान था तथा कणाद बतावलंबियों के विचारों में परमाणु थे उस प्रकार इस औपनिषद सिद्धांत में आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी तो फिर क्या था एकमात्र आत्मा ही था यह इसका अभिप्राय है सर्वज्ञ आत्मा एक ननु प्रत्युग अकार्य सर्वस्वभाव संक्षत न्युक्गुत्पत्ते कथमीक्षितोषा सर्वस्वभाव्या मंत्रवर्ण अपाणीपादो जवनों गृहता इत्यादेशे इत्या लोका अंभ प्रभृति प्राणिकर्म फलोपस्थान भूतांतु से जय हम इति सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए ही एक क्षण अर्थात चिंतन किया यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व कार्य और कारण का अभाव रहते हुए भी उसने किस प्रकार इक्षण किया तो यह कोई दोष की बात नहीं है क्योंकि वह आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ है इस विषय में हाथ पांव वाला न होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है इत्यादि मंत्र वर्ण भी है उसने किस अभिप्राय से इक्षण किया इस पर श्रुति कहती है मैं प्राणियों के कर्म फलोप भोग के आश्रयभूत अंभ आदि लोकों की रचना करूं इस प्रकार इक्षण किया सृष्टिक्रम एवं मिक्षि आलोच्य इस प्रकार इक्ण यानी आलोचना करके स इम्ल्लोका असृजत अंो मरीचिमरपापो दुम परे न दिव दौह प्रतिष्ठातरीक्ष मरीचय पृथ्वी मरोजा उसने अंभ मरीचि मर और अप इन लोकों की रचना की जो दिलोक से परे हैं और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अंभ है अंतरिक्ष अर्थात लोक मरीचि है पृथ्वी मर लोक है और जो पृथ्वी नीचे है वह आप है स आत्मो आत्मीमान लोकान असृजत सृष्टान यथेह बुद्धिमान तथ्य छादि रेव प्रकारा प्रसादादीन सृज इति इच्छित्वे क्षान्तरम प्रसादादीन सृजती उस आत्मा ने इन लोकों की रचना की जिस प्रकार इस लोक में बुद्धिमान शिल्पकार आदि मैं इस प्रकार के महल आदि बनाऊं ऐसा विचार करके उस विचार के अनंतर ही महल आदि की रचना करते हैं उसी प्रकार उसने इक्षण करके इन लोकादि की रचना की ननु सोपा सोपादानस्तक्षादि ही प्रसादादीन सृजती युक्तम निरुपादन स्वात्मा कथम लोकान सृजती शंका शिल्पकारादि तो उन महल आदि की उपादान सामग्री से युक्त होते हैं इसलिए वे महल आदि की रचना करते हैं ऐसा कहना ठीक ही है किंतु उपादान अर्थात सामग्री से रहित आत्मा किस प्रकार प्रकारलोकों की रचना करता है नई सदोषा सलिलफेन स्थानीय आत्मभूते नाम रूपे आत्मूते नामे अव्याकृते आत्मकशब्दवाच्ये प्राकृतस्थनीय से जगत उपादन भूते संभव तस्मा आत्मूतनामोपादूता संसर्व जगन निर्मित मितिमित विरुद्धम समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जल में व्यक्त न हुए फेन स्थानी अव्याकृत नाम और रूप जो आत्म स्वरूप और एकमात्र आत्मा शब्द के ही वाच्य हैं व्याकृत फेन स्वरूप जगत के उपादान हो सकते हैं अतः वह सर्वज्ञ आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूप का स्वरूप होकर जगत की रचना करता है इसमें कोई विरोध नहीं है अथवा यथा मायावी यहांवाणमादानन आत्मानमेव आत्मा काशन गव निर्मीते तथा सर्वो दिवशक्तिमहाम आत्मात्व जगत जगद्रूपेण निर्मित युक्तरम एवं च सति कार्य चती कार्यकारणों भयासदवाद्यादिपक्षाच न भवन्ति अथवा जिस प्रकार बुद्धियुक्त मायावी कोई उपादान न होने पर भी स्वयं अपने ही को अपने अन्य रूप से आकाश में चलता हुआ सा बना देता है उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान महामायावी सर्वज्ञ देव अपने ही को जगत रूप अपने अन्य स्वरूप से रच लेता है यह बहुत युक्त युक्त ही है ऐसा होने पर कार्य और कारण इन दोनों को असत बतलाने वालों के असदवाद आदि पक्षों की प्राप्ति नहीं होती और उनका पूर्णतया निराकरण हो जाता है कान लोकान असते अंभोमरिचिर क्रमेण प्रभतिन मरमापादिक्रमेण अंडमुत्सृजत तत्रंभ प्रभतिन स्वयमे व्याचे श्रुति उसने किन लोकों की रचना की इस पर कहते हैं अम्भ मरीची मर और आप आदि की उसने क्रम से अंड को उत्पन्न कर आदि लोकों की रचना की उन आदि लोकों की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है अदस्तंभ शब्दवाच्यो लोक परेण दिव द्युलोका परेण पर सोमभ शब्दवाच्य अंोभरणा द्यौप्रतिश्रय द्यौह प्रतिष्ठाश्रय भसो लोकस अंतरिक्षम स्थान द्युलोकादस्ताक्षमचय एकनभेद्वादुवचन भाक मरीच मरीचिवा रश्मि संबंधा पृथ्वी मरो मियंटते स्म भूतानीति यधस्ता पृथ्व्यास्ता आप उच्य आपनोते हा, लोका यद्यपि पंचभूतात्मकत्व लोकाना तथाप्य बाहुल्या ब्राह्म मरीचिर्मरमापच्य अद वह शब्द से कहा जाने वाला लोक है जो दुलोक से परे है वह जल मेघों को धारण करने वाला होने से शब्द से कहा जाता है उस अंभ लोक का द्वलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है द्वुलोक से नीचे जो अंतरिक्ष है वह लोक है वह एक होने पर भी अनेकों स्थान भेदों के कारण मरीचय इस प्रकार बहुवचन रूप से प्रयुक्त हुआ है अथवा किरणों से संबंधित होने के कारण वह मरीच कहलाता है पृथ्वी मर है क्योंकि उसमें प्राणी मरते हैं जो लोग पृथ्वी से नीचे की ओर है वे आप कहलाते हैं क्योंकि अपशब्द नीचे के लोकों में रहने वाले प्राणियों द्वारा प्राप्य होने के कारण प्राप्त रूप अर्थ वाले आप धातु से बना हुआ है यद्यपि सभी लोग पंचभूत में हैं तथापि अम्भ मरीची मर और आप ये लोग आप अर्थात जल की अधिकता होने के कारण आप ही कहे जाते हैं पुरुष रूप लोकपाल की रचना सर्व सर्वप्राणी कर्म फलोपादनाधिष्ठान भूतांश्चतुरोकां सृष्टा संपूर्ण प्राणियों के कर्मफल रूप उपादान के अधिष्ठान भूत चारों लोकों की रचना कर स इक्षते बेड लोका लोकपाल अनुझाति पुरुषयत उसने ईक्षण अर्थात विचार किया कि ये लोग तो तैयार हो गए अब लोकपालों की रचना करूं ऐसा सोचकर उसने जल में से ही एक पुरुष निकालकर अवजयुक्त किया स ईश्वर पुनरवेक्षत इमे नु अंभ प्रभृत मैशा लोका पिपाड़ी वर्जिता विनशेयु तस्मादेशा रक्षा लोकपाल लोका पालित्रृन्ुज सिजेह इस ईश्वर ने फिर भी एक क्षण अर्थात विचार किया मेरे रचे हुए ये अम्भ आदि लोग बिना किसी रक्षक के नष्ट हो जाएंगे अतः इनकी रक्षा के लिए मैं लोकपालों की लोगों की रक्षा करने वालों की रचना करूँ एवं मिक्सित सोभ्य एवं अप्रधानेभ्य एवं पंचभूतेभ्यो ये भ्योभ प्रभृति सिस्टवांस्तेभ्य एव्त पुषाकार शिप पांड्यादृत अदा मृत्पिंडम कुथिव्या मूर्छित सींडितवय संयोजने ऐसा सोचकर उसने जल से जल प्रधान पंचभूतों से अर्थात जिन से उसने अम्भ आदि लोकों की रचना की थी से पुरुष यानी सिर और हाथ आदि वाले पुरुषाकार को जिस प्रकार कुंभार पृथ्वी से मिट्टी का पिंड निकालता है उसी प्रकार निकालकर कर मूर्छित किया अर्थात अवयवों की योजना कर उसको बढ़ाया इंद्रिय गोलोक इंद्रिय और इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति तम्यत मुख निर्भित यथांद मुखाद्वाग्वाचो अग्निनाशिक निर्देताक्षिणी निर्भिताम अक्षिभ्या चक्षुषुष आदि कर्ण निर्भिता कर्णाभ्या श्रोत्रादिस्व निर्भि तचो लोमान लोम से ओषधि वनस्पतो हृदय निर्भीत हृदय मनस चंद्रमा निर्भीत निर्भी नाभ्या आपानो आपाणपाण मृद्यु शन निर्भित उस विराट पुरुष के उद्देश्य से ईश्वर ने संकल्प किया उस संकल्प वे से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ मुख से वाक और वाघ इंद्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ फिर नासिकारंध्र प्रकट हुए नासिकारंध्रों से प्राण हुआ और प्राण से वायु इसी प्रकार नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ फिर कान उत्पन्न हुए तथा कानों से स्त्रोत्रिय और स्त्रोत्र से दिशाएँ प्रकट हुई तदनंतर त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचा से लोम और लोमों से औषधि एवं वनस्पतियां उत्पन्न हुई इसी प्रकार हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ फिर नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की अभिव्यक्ति हुई तदनंतर शिष्ण प्रकट हुआ तथा शिष्ण से रेतस और रेतस से आप उत्पन्न हुआ तम पिंड पुष विधमुद्दीश्याभ्य तपत तद भीध्यानम सकल्पतवा ज्ञानम तप इश्रुते तप्त स्वरसकल तपस्त पिंड मुखें निर्भित मुखाकार पक्षिणम निर्भित एवं तस्न्ना मुखा द्वाक्रिय निवर्त तदधिषाता वाचो लोकपाल तथा निके निर्भिधेतायुर्वधिष्ठान कर्ण देवता चय क्रमेण निर्भिनमी अक्षिणीकर्णहृदयतक सर्वप्राणां मनोनकरण नाव्राणबंधन स्थान अन संयुक्त पायवींद्रिय मुच्यते तस्मा तस्त्री देवता मृत्यु यथान्य रेतो निर्भि प्रजनेस्थान इंद्रि रेतस आप इति उस पुरुषाकार पिंड के उद्देश्य से ईश्वर ने तप किया अर्थात उसका अभिध्यान यानी संकल्प किया जैसा कि जिसका तप ज्ञान में है इस श्रुति से सिद्ध होता है उस अभितप्त ईश्वर के संकल्प रूप तप से तपे हुए पिंड का मुख प्रकट हुआ अर्थात उसमें मुखाकार छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि पक्षी का अंडा फट जाता है उस छिद्रूप मुख से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई और उस बाग से वाणी का अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि हुआ इसी प्रकार रंध्र उत्पन्न हुए उन रंध्रों से प्राण और प्राण से वायु हुआ इस प्रकार सभी जगह इंद्रिय गोलक इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देव ये तीनों ही क्रमशः उत्पन्न हुए दो नेत्र दो कान और त्वचा ये इंद्रिय स्थान है हृदय अंतकरण का अधिष्ठान है और मन अंतकरण है नाभि संपूर्ण प्राणों के बंधन का स्थान है अपान वायु युक्त होने के कारण वायु इंद्रिय अपान कहलाती है इससे उसके अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न हुई जैसे कि अन्यत्र इंद्रिय स्थान और देवता बतलाए गए हैं उसी प्रकार प्रजनन प्रजननेन्द्रिय का आश्रय स्थान शिष्ण उत्पन्न हुआ उसमें रेतह इंद्रिय है जो रेतो विसर्ग वीर त्याग की हेतुभूत होने से रेत विर्य के संबंध से रेतस कही जाती है और रेत से आप विर्य के अधिष्ठाता जल का प्रादुर्भाव हुआ ये श्रीमद् परमहंस परिव्राजिकाचार्य गोविंद भगवत भगवत्पूज्य पादा पादशिष्य श्रीमद्शंकर भगवत कितावैते वैतरेयोपनिषदभाष्य प्रथम अध्याय प्रथम खंड समाप्त